सी चैतन चेतावली वासुदेव कुछ का उद्धार धन्यम तम नौमी चैतन्यम वासुदेव दयादी नष्ट कुम रूप पुष्ट भक्ति तुष्टम जिन्होंने दयाद होकर वासुदेव नामक भक्त के गलित कुछ को नष्ट करके उसे सुंदर रूप प्रदान किया और भगवत भक्ति देकर उसे संतुष्ट कर दिया ऐसे स्वनाम धन्य श्री चैतन्य देव को हम प्रणाम करते हैं जीवन में मस्ती हो संसारी लोगों के मानापमान की परवाह ना हो किसी नियत स्थान में नियत समय पर पहुँचने का दृढ़ संकल्प ना हो और किसी विशेष स्थान में ममत्व ना हो बस तभी तो यात्रा में मज़ा मिलता है ऐसे यात्री का जीवन स्वाभाविक ही तपोमय जीवन होगा और प्राणी मात्र के प्रति उसके हृदय में प्रेम तथा ममता के भाव होंगे असल में तो ऐसे ही लोगों की यात्रा सफल यात्रा कही जा सकती है ऐसे यात्री नहदेधारी नारायण हैं उनकी पद धूली से देश पावन बन जाते हैं पृथ्वी पवित्र हो जाती है तीर्थों की कालीमा धुल जाती है और रास्ते के किनारे के नगरवासी स्त्री पुरुष कितार्थ हो जाते हैं माँ वसुंधरे अनेक रत्नों को दबाए रहने से तुझे इतना सुख कभी ना मिलता होगा जितना कि इन सर्वसमर्थ ईश्वरों के पदाघात से तीर्थों का तीर्थत्व जो अभी तक ज्यों का त्यों ही अक्षुण बना हुआ है इसका सर्वप्रधान कारण यही है कि ऐसे महानुभाव तीर्थों में आकर अपने पाद स्पर्श से तीर्थों में एकत्रित हुए पापों को भस्म कर देते हैं जिससे तीर्थ फिर ज्यों के त्यों ही निर्मल हो जाते हैं महाप्रभु चैतन्य देव दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे वे जिस ग्राम में होकर निकलते उसी में उच्च स्वर से भगवन नामों का घोष करते उन हृदयग्राही सुमधुर भगवन नामों को प्रभु की चित्ताकर्षक मनोहर वाणी द्वारा सुनकर ग्रामों के झुंड के झुंड स्त्री पुरुष आ आकर प्रभु को घेर लेते महाप्रभु उनके बीच में खड़े होकर कहते हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर छोटे छोटे बच्चे ताली बजा बजा कर जोरों के साथ नाचते हुए कहने लगते हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल बच्चों के साथ बड़े ही बड़े भी गाने लगते और बहुत से तो पागलों की तरह नृत्य ही करने लगते इस प्रकार प्रभु जिधर होकर निकलते उधर ही श्री हरि नाम की गूंज होने लगती इस प्रकार पथ के असंख्य स्त्री पुरुषों को पावन करते हुए प्रभु कुर्माचल या कुरम स्थान में पहुँचे यह तीर्थ स्थान आंध्र प्रदेश के अंतर्गत गंजाम जिले में अवस्थित है कहते हैं कि पूर्व काल में जगन्नाथ जी जाते हुए भगवान रामानुजाचार्य व यहाँ ठहरे थे पहले तो उन्हें कुर्म भगवान की मूर्ति रूप से प्रतीत हुई और पीछे जिन्होंने पीछे उन्होंने विष्णु रूप समझकर कर कुर्म भगवान की सेवा की पीछे से यह स्थान माध्य संप्रदाय वाले महात्माओं के अधिकार में आ गया दक्षिण देश में इस की बड़ी भारी प्रतिष्ठा है प्रभु ने मंदिर में पहुँच कर्म भगवान के दर्शन किए और वे आनंद में विभल होकर नृत्य करने लगे प्रभु के अलौकिक नृत्य को देखकर कर कुर्मनिवासी बहुत से नर नारी वहां एकत्रित होकर प्रभु के देव दर्शनों से अपने नेत्रों को सार्थक करने लगे प्रभु बहुत देर तक भावावेश में आकर नृत्य और कीर्तन करते रहे जब बहुत देर के अनंतर प्रभु वही नृत्य करते करते बैठ गए तब उन दर्शकों में से कुर्म नाम का एक सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण प्रभु के समीप आया और प्रभु को प्रणाम करके उसने दोनों हाथों की अंजलि बांधे निवेदन किया भगवान आपके दर्शनों से आज हम सभी पूर्वासी हितार्थ हुए आप जैसे महापुरुष यदा कदा ही ऐसे तीर्थों को अपनी पद धूल से पावन बनाने के लिए पधारते हैं लोग के कल्याण के ही निमित्त आप जैसे संत महात्माओं का देशाटन होता है गृहस्थियों के घरों को पावन करना ही आपकी यात्रा का प्रधान उद्देश्य है मैं अत्यंत ही निर्धन दिनहीन कंगाल ब्राह्मण बंधु हूं। भगवान यदि अपने चरण रस्ते मेरे घर को पावन बना सके तो मेरे ऊपर अत्यंत ही अनुग्रह हो नाथ मैं आपके चरणों में सिर से प्रणाम करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी इस प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करें प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा विप्रवर आप कैसी बातें कर रहे हैं ब्राह्मण तो साक्षात श्रीहरि के मुख हैं आप जैसे विनय वैष्णव ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करने में तो मैं अपना अहोभाग्य समझता हूं। जो भगवत भक्त हैं साधु संतों में श्रद्धा रखते हैं जिन्हें अतिथियों की सेवा करने में सुख प्रतीत होता है ऐसे भक्तों के घर का प्रसादान ग्रहण करने से अतिथि भी पवित्र बन जाता है ऐसे आतिथ्य से अतिथि और आतिथ्य करने वाला दोनों ही धन्य हो जाते हैं इसलिए मैं आपका आतिथ्य अवश्य ही ग्रहण करूंगा। प्रभु के मुख से निमंत्रण की इस स्वीकृति सुनकर वह ब्राह्मण आनंद के कारण व्याकुल साहू उठा वह उसी समय अस्तव्यस्त भाव से अपने घर गया और अपनी ब्राह्मणी से कहकर उसने महाप्रभु के लिए भाति भाति के उत्तमोत्तम पदार्थ बनवाए पति प्राणा सती साथ भी ब्राह्मणी ने बात की बात में नाना भात के व्यंजन बनाकर पति से प्रभु को बुला लाने का अनुरोध किया भोजनों को तैयार देखकर कर ब्राह्मण जल्दी से प्रभु को बुला लाया घर पर आते ही उसने अपने हाथों से प्रभु के पास पद्मों को पखारा और उस पादोदक को स्वयं पान किया तथा तो परिवार भर को पिलाया इसके अनंतर सुंदर से आसन पर प्रभु को बिठाकर धीरे धीरे भगवान का प्रसाद ला ला प्रभु के सामने रखने लगा उस प्रेम में पगे हुए भांति भांति के सुंदर सुस्वादु पदार्थों को देखकर और उनके ऊपर सुंदर तुलसी मंजरी का अवलोकन करके प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और श्रीहरि का स्मरण करते हुए उन्होंने प्रसाद पाया प्रभु के प्रसाद पा लेने पर ब्राह्मण ने दूसरी ओर प्रभु के विश्राम की व्यवस्था कर दी और प्रभु के अवशेष अन्न को प्रसाद समझकर ब्राह्मण ने अपने संपूर्ण परिवार के सहित उस अन्न को ग्रहण किया महाप्रभु एक ओर विश्राम कर रहे थे कुर्म ब्राह्मण धीरे धीरे प्रभु के पैरों को दबाने लगा पैरों को दबाते दबाते उसने कहा प्रभो यह गृहस्थ का जंजाल तो बड़ा ही बुरा है इसमें रहकर भगवत चिंतन हो ही नहीं सकता अब तो मैं इस माया जाल से बहुत ही उब गया हूँ अब मेरा जैसे भी समझें उद्धार कीजिए और अपने चरणों के शरण प्रदान कीजिए यह श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है प्रभु ने ब्राह्मण के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा वे भगवत सेवा समझकर ही तुम घर के सभी कामों को करते रहो घर में रहकर ही कृष्ण कीर्तन करो और अन्य लोगों को भी इसका उपदेश करो मैं दक्षिण की यात्रा समाप्त करके जब तक पुरी की ओर लौट कर ना आऊं, तब तक तुम यहीं रहकर भगवान नामों का संकीर्तन और प्रचार करते रहो प्रभु की इन बातों से ब्राह्मण को कुछ कुछ संतोष हुआ और उसने उसी समय भगवान नाम संकीर्तन करने का निश्चय कर लिया उस रात्रि प्रभु उस महाभाव कुर्म ब्राह्मण के ही घर में रहे प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु ने आगे के लिए प्रस्थान किया कुर बहुत दूर तक प्रभु को पहुँचाने के लिए उनके साथ ही साथ ग्राम में बारह तक बाहर तक गया जब प्रभु ने बार बार उससे लौट जाने का आग्रह किया तब वह अत्यंत ही दुखित चित्त से रुदन करता हुआ ग्राम की ओर लौट आया उसी ग्राम में वासुदेव नामक एक परम वैष्णव ब्राह्मण रहता था उसके साधु महात्माओं के चरणों में अत्यधिक प्रीति थी जहां भी किसी साधु महात्मा के आगमन का समाचार पाता वहीं आकर वह उनकी दूर से चरण वंदना करता प्रारब्ध कर्मों से उस परम भागवत वैष्णव के संपूर्ण अंग में गलित कुछ हो गया था इससे उसे तनिक भी क्लेश नहीं होता था वह इसे प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर प्रसन्नता पूर्वक सहन करता था उसके संपूर्ण अंगों में घाव हो गए थे और उनमें कीड़े पड़ गए थे वासदेव उन कीड़ों को निकालने की कोशिश नहीं करता था यही नहीं किंतु जो कीड़ा आपसे आप ही निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ता उसे उठाकर वह फिर ज्यों की त्यों ही अपने शरीर के घावों में रख लेता और पुचकारता हुआ कहता भैया तुम पृथ्वी पर कहाँ जाओगे किसी के पैरों के नीचे कुचल जाओगे इसीलिए यहीं रहो यहाँ खाने को भी आहार मिलता रहेगा संसारी लोग उसके इस व्यवहार को देखकर कर हंसते और उसे पागल बताते किंतु उसे संसारी लोगों की परवाह ही नहीं थी वह तो अपने प्यारे को प्रसन्न करना चाहता था संसार यदि बकता है तो उसे बकने दो उसके दृष्टि में संसार पागल है और संसार की दृष्टि में वह पागल है उसने प्रातःकाल सुना कि कुर्मदेव ब्राह्मण के घर में परम तेजस्वी अद्भुत रूप लावण्युक्त नूतन अवस्था के एक भगवत भक्त विरक्त सन्यासी आए हैं उनके दर्शन मात्र से ही हृदय में पवित्र भावों का संचार होने लगता है और जेवा आपसे आप ही हरी हरी पुकारने लगती है इतना सुनते ही वासुदेव उसी समय महाप्रभु के दर्शनों के लिए कुर्म ब्राह्मण के घर दौड़ा आया वहां आकर उसे पता चला कि प्रभु तो अभी थोड़ी ही देर पहले यहां से आगे के लिए चले गए हैं इतना सुनते ही वह कुष्ठी ब्राह्मण भक्त मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और करुण स्वर में रुदन करते हुए विलाप करने लगा हाय मैं ऐसा हदभागी निकला कि प्रभु के दर्शनों से भी वंचित रह गया हे जगत परे पते मेरी रक्षा करो हे असरण शरण इस्लोक निंदित दीन हीन कंगाल के ऊपर कृपा करके अपने दर्शनों से इस अधम को कितार्थ करो हे अंतर्यामिन आप तो घट घट की जानने वाले हैं आप ही साधु संत भक्त और सन्यासी आदि वेशों में पृथ्वी पर पर्यटन करते हुए संसारी कीचड़ में सने निराश जीवों का उद्धार करते हैं भगवान मेरा तो कोई दूसरा आश्रय ही नहीं कुटुंब परिवार वालों ने मेरा परित्याग कर दिया समाज में मैं अस्पृश्य समझा जाता हूँ कोई भी मुझसे बात नहीं करता बस केवल आप ही मेरे आश्रय स्थान हैं मुझे दर्शनों से वंचित रख आप आगे क्यों चले गए मानो वासुदेव की करुण ध्वनि दूर से ही प्रभु ने सुन ली वे सहसा रास्ते से ही लौट पड़े और कुर्म के घर आकर रोते हुए वासुदेव को बड़े प्रेम से उन्होंने हृदय से लगा लिया भय के कारण काँपता हुआ और जोरों से पीछे की ओर हटता हुआ वासुदेव कहने लगा भगवान आप मेरा स्पर्श न करें मेरे शरीर में गलित कुट है नाथ आपके स्वर्ण जैसे सुंदर शरीर में यह अपवित्र पीप लग जाएगा प्रभो इस पापी का स्पर्श न कीजिए किंतु प्रभु कब सुनने वाले थे वे तो भगवत तत्सल हैं उन्होंने वासुदेव का दृढ़ आलिंगन करते हुए कहा वासुदेव तुम जैसे भगवत भक्तों का स्पर्श करके मैं स्वयं अपने को पावन करना चाहता हूँ प्रभु का आलिंगन पाते ही पता नहीं वासुदेव के संपूर्ण शरीर का कुष्ट कहाँ चला गया वह बात की बात में एकदम स्वस्थ हो गया और उसका संपूर्ण शरीर सुंदर सुवर्ण के समान चमकने लगा प्रभु की ऐसी कृपालुता देखकर कर आँखों में से प्रेमास्त्रु बहाता हुआ गदगद कंठ से वासुदेव कहने लगा प्रभो मुझ जैसे पापी का उद्धार करके आपने अपने पतित पावन नाम को ही सार्थक किया है पतितों की पावन पतितों को पावन करना तो आपका वीरध ही है मैं माया मोह में फंसा हुआ अल्पज्ञ प्राणी आपकी स्तुति कर ही क्या सकता हूँ आपकी विशद वृद्धावली का बखान करना मनुष्य शक्ति के बाहर की बात है आप नर रूप साक्षात नारायण हैं आप प्रक्षण वेशधधारी श्रीहरि हैं आपकी महिमा अपार है शेषनाग सहसत्र फणों से सृष्टि के अंत तक भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते इतना कहते कहते उसका कंठ भर आया आगे वह कुछ भी नहीं कह सका और मूर्छित होकर प्रभु के पैरों के समीप गिर पड़ा प्रभु ने उसे अपने हाथ से उठाया और भगवन नाम का उपदेश करते हुए नित्य प्रति कृष्ण कीर्तन करते रहने की शिक्षा दी इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों को प्रेम से आलिंगन करके प्रभु फिर वहाँ से आगे की ओर चल दिए कर्माचल तीर्थ से चल प्रभु नाना ग्रामों में होते हुए जीर्ण नृसिंह नामक तीर्थ में पहुँचे वहाँ नृसिंह भगवान की स्तुति प्रार्थना करके बहुत देर तक संकीर्तन करते रहे और पूर्व की ही भांति रास्ते के सभी लोगों को भगवान नाम का उपदेश करते हुए महाप्रभु पुण्य तोया गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे उस स्थान की प्राकृतिक छटा देखकर प्रभु का मन नृत्य करने लगा उन्हें एकदम वृंदावन का भान होने लगा वे सोचने लगे सारंभवम भट्टाचार्य यहीं पर रामानंद राय से मिलने के लिए कहा था वे यहाँ के शासनकर्ता राजा हैं उनसे किस प्रकार भेंट हो सकेगी यही सोचते विचारते प्रभु गोदावरी के बिल्कुल तट पर पहुँच गए और वहाँ आकर एक स्थान पर बैठ गए